जुर्त तहकीक मिले जिनके सर मुंतजरे तेग जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तोफीक मिले इसका तीर नेहा जान तपा है जिससे आज इकरार करें और तपिस मिट जाए हर फेहक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह आज इजहार करें और खलिस मिट जाए आइये हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें रश्म दुआ याद नहीं हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुद्ध कोई खुदा याद नहीं प्रेम को जिसने जाना उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि प्रेम ही अपनी ऊंचाइयों में प्रार्थना बन जाता है और प्रार्थना ही अंततः परमात्मा का रूप ले लेती है प्रेम सीढ़ी का पहला पायदान है प्रार्थना मध्य परमात्मा अंत जिन्होंने प्रेम को परमात्मा से भिन्न समझा है वे चूख ही गए रास्ते से भटक ही गए रास्ते से जिन्होंने प्रेम के बिना प्रार्थना की है उनकी प्रार्थना दो कौड़ी की है क्योंकि उनकी प्रार्थना में कोई रसधार नहीं उनकी प्रार्थना में उनके हृदय का कोई संग साथ नहीं उनकी प्रार्थना गणित है हिसाब है उनकी प्रार्थना तर्क है और तर्क हिसाब से गणित से कोई कभी परमात्मा तक पहुंचा है वहां तो चाहिए हृदय की मस्ती वहां तो बेहोश होने की क्षमता चाहिए आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें रश रश्म दोआ याद नहीं अच्छा ही है कि रश्म दो याद नहीं जिन्हें प्रार्थना की तरकीब पता है तरकीब के कारण ही प्रार्थना मर जाती प्रार्थना कोई तकनीक नहीं कोई तरकीब नहीं प्रार्थना का कोई शास्त्र नहीं प्रार्थना की कोई विधि नहीं है प्रार्थना तो एक पागलपन है प्रेम से भरा पागलपन प्रेम और दीवानगी प्रार्थना तो एक नशा है परमात्मा के नशे से मदमस्त आंखों का नाम प्रार्थना है परमात्मा के आनंद में अहोभाव में झूमता हुआ आदमी प्रार्थना है आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें में दुआ याद नहीं हिंदू हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं अर्चन कहां हो गई है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब भक्तों से भरे और भगवान की कहीं झलक मिलती नहीं इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे और प्रेम की वर्षा कहीं होती नहीं इतने लोग नमाजों में झुके और अहंकार उनके अकड़े ही खड़े शरीर झुक जाते अहंकार अकड़े के अकड़े रह जाते औपचारिक है सब और औपचारिक से कोई रहस्य के द्वार ना खुलेंगे परमात्मा के साथ कोई शिष्टाचार नहीं निभाना है और जिसने शिष्टाचार निभाया उसने दूरी कायम रखी प्रेम में इतनी दूरी ना चलेगी प्रेम दूरी मानता नहीं प्रेम आलिंगन है अस्तित्व से आलिंगन इसका कोई विधि विधान नहीं होता लेकिन हर बच्चों को हम प्रार्थना सिखा देते हैं और इस तरह प्रार्थना से वंचित कर देते हैं। हम उसे शब्द सिखा देते हैं थोथे जो उसके हृदय में उभरे नहीं हमने ऊपर से थोप दिए अब इन्हीं शब्दों को दोहराता रहेगा जीवन भर और सोचता रहेगा कि कहां कोई भूल हो गई है शब्द तो रोज दोहरा लेता हूं परमात्मा को रोज पुकार लेता हूं लेकिन मेरी पुकार सुनी क्यों नहीं जाती प्रार्थना उसके कानों तक पहुंचती क्यों नहीं कबीर ने किसी को जोर से खुदा को पुकारते देखकर कहा था इतने जोर से क्यों क्या तेरा खुदा बहरा है इतने जोर से क्यों सच तो यह है कि ओठ भी नहीं हिलते और प्रार्थना पूरी हो जाती ओठ तक भी नहीं आती वहीं गहन अंतस्तल में पूरी हो जाती शब्द भी नहीं बनती निशब्द में ही पूरी हो जाती शब्द तो सीखे हुए शब्द तो आदमी के गढ़े हुए शब्द तो बाजार में जरूरी प्रेम में अनावश्यक है जितना गहरा प्रेम होता है उतना ही अभिव्यक्त करना कठिन हो जाता है और जहां प्रेम की परिपूर्णता होती है वहां शून्य अपने आप ठहर जाता है शब्द विलीन हो जाते हैं निशब्द का आकाश उस निशब्द के आकाश में ही उड़ता है प्रेम का पक्षी आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें रश्म दुआ याद नहीं तो मेरा पहला काम तो यहां यही है जो कि सदा से ही मेरे जैसे लोगों का काम रहा है कि तुमने जो रश में दुआ सीख ली वो जो तुमने झूठी प्रार्थना सीख ली वो तुमसे छीन ली जाए वो जो उधार वो तुमसे झटक ली जाए, वो जो तुम्हारे ऊपर दूसरों ने थोप दी है उसे तुमने छोड़ना होगा उससे तुम्हें मुक्त होना होगा तभी तुम्हारी अंतस धारा चट्टान को चट्टान के हट जाने पर बह उठेगी कास हम बच्चों को प्रार्थना ना सिखाएं सिर्फ प्रेम सिखाएं तो प्रार्थना एक दिन अपने आप पैदा हो हो ही चाहिए बीज बोते हैं वृक्ष की फिक्र करते हैं एक दिन फूल अपने से आ जाते हैं फूलों को लाना नहीं पड़ता कोई खींच खींच के फूलों को निकालना नहीं पड़ता कलियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फूल नहीं बनाना पड़ता सब अपने से हो जाता है प्रेम का बीज हम सिखाएं तो प्रार्थना का फूल अपने से खिलेगा इस पृथ्वी पर प्रार्थना के फूल नहीं खिल रहे मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारे और चर्च बहुत है मगर प्रार्थी कहां है प्रार्थना करने वाला आदमी कहां है उंगलियों पर गिने जा सके इतने लोग भी जमीन पर प्रार्थना करना जान पाते क्या हो जाता है अनंत अनंत लोगों को असंख्य लोगों को सोच में भी ना आए ऐसी भूल हो जाती प्रार्थना सिखा दी जाती है वहीं अर्चन हो जाती वहीं चट्टान पड़ जाती फिर सीखे हुए कि लोग तोते की भांति दोहराते रहते और जब तक तुम्हारे हृदय के भाव न उमगेंगे तब तक परमात्मा से दूरी बनी रहेगी क्योंकि परमात्मा मस्तिष्क से नहीं मिलता हृदय से मिलता है सिखाया हुआ मस्तिष्क में रह जाता है हृदय तक नहीं पहुंचता आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें दुआ याद नहीं हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं बस इतनी बात हो जाए तो सब हो जाए इतनी हो बात तो मैं कि गिर जाए तुम्हारे प्राणों के आकाश में अमृत की वर्षा हो जाए हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सेवा प्रेम की ज्वाला के सेवा हमें कुछ भी याद ना हो बस न कोई बुध न कोई खुदा लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है यह प्रश्न ही गलत है पूछना चाहिए प्रेम कहां है और परमात्मा का फूल अपने से खिलेगा प्रेम की तो लोग पूछते ही नहीं लोगों ने तो मान लिया है कि प्रेम उन्हें आता ही है उसी मानने में भूल हो गई प्रेम नहीं आता है तुम्हें प्रेम के नाम पर तुमने न मालूम और क्या क्या जाल रच रखे मगर प्रेम नहीं है वह प्रेम के नाम पर अक्सर कुछ और ही छिपा है प्रेम की आड़ में घृणा छिपी प्रेम की आड़ में दूसरों पर मालकित करने की राजनीति छिपी है प्रेम की आड़ में महत्वाकांक्षा छिपी है प्रेम की आड़ में वासना छिपी है प्रेम की आड़ में न मालूम कितना जहर है प्रेम का प्यारा शब्द स्वभावता अच्छी आड़ बन गया है उसमें कुछ भी छिपा लो चल जाता है मां बाप बच्चों को प्रेम करते हैं कहते हैं। लेकिन बच्चों को प्रेम नहीं करते अपने हैं अपना खून है इसलिए प्रेम करते अपना विस्तार है अपने ही बड़े हुए हाथ हैं, इसलिए प्रेम करते अपने ही अहंकार की पूर्ति है इसलिए प्रेम करते ये प्रेम ना रहा और इन बच्चों के कंधों पर बंदूक रख चलाना चाहते कोई बाप खूब धन कमाना चाहता था नहीं कमा पाया इस दुनिया में कौन कब कमा पाता है उतना जितना कि चाहता है चाहे हमेशा अधूरी रह जाती अब सोचता है बेटा करेगा अब बेटे को तैयार करता है कि मेरी महत्वाकांक्षा जो अधूरी रह गई वो मेरा बेटा पूरी करे प्रेम की आड़ में महत्वाकांक्षा छिपी है। मेरे एक मित्र थे उनका छोटा बेटा मर गया बहुत दुखी हुए इतने कि आत्मघात का विचार करने लगे मुझसे मिलने आए थे तो कहने लगे कि मैं अपने बच्चों को दो ही तो मेरे बेटे इतना प्रेम करता हूं कि अब मैं जी नहीं सकता एक बेटा मेरा मर गया अब जीना फिजूल है मैं जानता था जो बेटा मर गया वो मंत्री था और उनकी महत्वाकांक्षा को पूरी कर रहा था यही उनके जीवन भर की महत्वाकांक्षा थी जिंदगी भर राजनीति में रहे मंत्री कभी हो न पाए दूसरा बेटा तो मंत्री नहीं था मैंने उनसे पूछा कि एक बात पूछ नाराज ना होना आप दुखी हैं ऐसी घड़ी में ऐसी बात पूछनी भी नहीं चाहिए अगर आपका बड़ा बेटा मर गया होता तो भी आप इतने दुखी होते एक क्षण वे झिझके फिर मेरे सामने झूठ बोल भी ना सके और कहा कि अजीब सी बात आपने पूछी लेकिन मैं भी चौंका हूं नहीं मेरा बड़ा बेटा मरता तो मैं इतना दुखी नहीं होता उससे मुझे मिला ही क्या उससे मुझे बदनामी ही मिली क्योंकि बड़ा बेटा सराबी है और जुआड़ी भी उससे मुझे बदनामी के सिवा क्या मिला वह मर जाता तो अच्छा था वह तो होता ही ना तो अच्छा था उसके लिए मैं नहीं मर सकता था उसके मरने पर शायद मैं अपने को निर्भर अनुभव करता कि चलो एक झंझट मीठी एक दाग मीठा बेटे से भी प्रेम नहीं होगा अगर बदनामी लाए क्योंकि तब अहंकार को चोट लगती बेटे से प्रेम होगा अगर नाम लाए यश लाए प्रशंसा लाए सम्मान लाए क्योंकि अहंकार पर नए नए आभूषण चढ़ते जाते यह तो प्रेम ना हुआ यह तो राजनीति हुई यह तो महत्वाकांक्षा हुई यह तो अहंकार की यात्रा हुई पति प्रेम करते पत्नियों को पत्नियां प्रेम करतीं पतियों को लेकिन कुछ और है भीतर ईर्ष्या है बहुत जलन है बहुत भय है बहुत संदेह है बहुत प्रेम में इन सब चीजों का कहीं पता भी नहीं चलता प्रेम के आकाश में संदेह के बादल नहीं होते प्रेम के आकाश में ईर्षा की लपटे नहीं होती प्रेम के आकाश में दूसरे की मालकित करने का सपना नहीं जगता मगर यही सब है और तुम सबने मान रखा है कि प्रेम तुम्हें पता है प्रेम तो पता ही है इसलिए तुम परमात्मा को पूछने चल पड़ते हो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं प्रेम पता हो तो परमात्मा अपने आप पता चल जाए इसलिए परमात्मा असली सवाल नहीं असली सवाल प्रेम है हम जिन्हें सो मोहब्बत के सिवा कोई बुद्ध कोई खोदा याद नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसी जगह आ जाओ जहां तुम ये कह सको कि हम तो सिर्फ प्रेम की ज्वाला जानते हैं फिर न किसी मूर्ति को जानते हैं न किसी मंदिर को जानते हैं न मस्जिद को न काबा को न काशी को न कैलाश को हम कुछ नहीं जानते हमें कोई और तीर्थ पता नहीं है हमें तो सिर्फ प्रेम का तीर्थ पता है प्रेम हमारा काबा है प्रेम हमारा मंदिर है और तब तुम चकित हो जाओगे कि कैसी अजस्र धार प्रकाश की तुम्हारे ऊपर पड़नी शुरू हो गई तुम समझ ही बूझ ना पाओगे कि तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से कैसे कैसे रहस्य के अनुभव बरसने लगे कैसे अमृत की बूंदाबांदी होने लगी कब कहां से तुमने ना तो कमाया था यह अमृत ना तुम्हारे ऐसे पुण्य थे नहीं लेकिन प्रेम पर्याप्त तो पुण्य प्रेम से बना कोई और पुण्य नहीं आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती जहरे उमरूज में सीरानी या फर्दा भर दे वह जिन्हें ताबे गराबारी ए अयाम नहीं उनकी पलकों पर सब रोज को हल्का कर दे और जहां प्रेम है वहां अपने लिए ही प्रार्थना नहीं होती वहां तो समस्त के लिए प्रार्थना होती जहां प्रेम नहीं है वहां प्रार्थना सिर्फ अपने लिए होती वहां प्रार्थना भी बड़ी संकीर्ण होती और जब प्रार्थना संकीर्ण होती तो मर जाती क्योंकि प्रार्थना विस्तार है जितनी संकीर्ण होगी उतनी ही उसकी सांसें घुट जाएंगी बुद्ध ने कहा है तुम जब ध्यान करो तो तत्ण ध्यान के बाद जो अमृत तुम्हें अनुभव में आए उसे सारे जगत को बांट देना उसे बचाना मत उसे बचाया कि सड़ जाएगा तो हर प्रार्थना के बाद हर पूजा के बाद हर आराधना के बाद हर ध्यान के बाद बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था स्मरण पूर्वक ध्यान पूर्वक जो भी पाया है कहना कि यह सबको मिल जाए यह सारे जगत को प्राणी मात्र को मिल जाए यह मेरा ही ना हो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक आदमी बुद्ध को सुनने आता था और बुद्ध इस पर नित्य प्रतिदिन जोर देते थे कि ध्यान के बाद जो भी मैंने पाया है वो सारे जगत को मिल जाए उस आदमी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पड़ोसी को छोड़कर सारे जगत को मिल जाए तो चलेगा क्योंकि पड़ोसी की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता वो इतना दुष्ट है और उसने मुझे इस तरह सताया है और मेरी जिंदगी इस जहर से भर दी है कि मैं उसको भर छोड़ना चाहता हूं बाकी सबको मिल जाए बुद्ध ने कहा एक को भी छोड़ा तो सब छूट गए वो छोड़ने की व्रत थी यह तो इस बात का सबूत हुआ कि तुमने अभी ध्यान भी नहीं जाना और प्रेम भी नहीं जाना नहीं तो छोड़ने की बात ही ना उठेगी बेसर्त होगा दान आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती प्रार्थना करें कि जीवन का सौंदर्य जहरे इमरोज में सीरानी फरदा भर दे ये जो वर्तमान का दुख है ये जो नरक है इस जहर में थोड़ा अमृत आ जाए इस कड़वाहट में थोड़े भविष्य की मिठास उतर आए वह जिन्हें ताबे गराबारी अयाम नहीं जिनको जीवन के बोझ को उठाने की शक्ति नहीं है उनकी पलकों पर सब रोज को हल्का कर दे उनकी आंखों पर बोझ थोड़ा हल्का हो जाए उनकी दृष्टि थोड़ी निर्मल हो जाए उन्हें भी दिखाई पड़ने लगे जीवन का सौंदर्य जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं जिनकी आंखों ने कभी सुबह का प्यारा मुखड़ा नहीं देखा है जिन्होंने कभी सूर्योदय नहीं जाना है जिनका संबंध प्रकाश से नहीं हुआ जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं उनकी रातों में कोई समा मुनवर कर दे हे प्रभु जिन्होंने सुबह का मुखड़ा नहीं देखा है जिन्होंने सुबह का कभी घूंघट नहीं उठाया हिम्मत नहीं जुटा सके आंख खोलने की और हिम्मत नहीं जुटा सके घूंघट उठाने की जिन्होंने रोशनी से कोई दोस्ती नहीं बांधी तू इतना कर उनकी अंधेरी रातों में इतना तो कर कम से कम कि एक समा जला दे एक दिया जला दे न सही सूर्योदय एक दिया भी बहुत है नछ ही सागर एक बूंद भी बहुत है जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं उनकी रातों में कोई समा मुनवर कर दे जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं उनकी नजरों पर कोई राह उजागर कर दे इतने लोग हैं जगत में और भटके चले जाते हैं जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं उनकी नजरों पर कोई राह उजागर कर दे प्रार्थना ऐसी होगी समस्त के लिए होगी अस्तित्व मात्र के लिए होगी जीवन मात्र के लिए होगी जब भी तुम अपने लिए प्रार्थना करते हो तभी चूक हो जाती इसलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं पहुंचती उसकी उड़ान बहुत नहीं हो सकती जितनी विस्तृत होगी उतनी जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाएगी अगर बेसर्त हो और समस्त के लिए हो तो तुमने यहां की उसके पहले पहुंचाई जाएगी। जिनका दीन पैरवीए कस्बो रिया है उनको जिनका धर्म ही झूठ और मक्कारी का समर्थन हो गया है जिनका दीन पैरवीए कस्बो रिया है उनको हिम्मत कुफर मिले विद्रोह करने का साहस मिले हिम्मत कुफ्र मिले जुरत तहकीक मिले और जिज्ञासा करने का साहस मिले ये वचन प्यारा है जिनका दीन पैर भी एक कस्ब रिया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले जुरत तहकीक मिले तुम जरा सोचना अपने संबंध में औरों के संबंध में तुमने अपने धर्म को क्या बना लिया है तुम्हारा धर्म है अंधविश्वासों का समर्थन तुम्हारा धर्म है झूठ और मक्कारी को समर्थन तुम्हारे धर्म की बुनियाद ही असत्य पर है लोग अपने बच्चों से कहते हैं परमात्मा पर भरोसा करो विश्वास करो और बच्चे अगर पूछे कि हमें दिखाई तो नहीं पड़ता तो वो कहते हैं चुप रहो भरोसा करो तो दिखाई पड़ेगा ये बात तो उल्टी हो गई दिखाई पड़े तो भरोसा होता है यह तो झूठ हो गई ये तो मक्कारी हो गई भरोसा करो तो दिखाई पड़ेगा और इस मक्कारी में बड़ा जाल है जब तक दिखाई ना पड़ेगा वो कहेंगे तुमने भरोसा नहीं किया और भरोसा तब तक किया ही नहीं जा सकता जब तक दिखाई ना पड़े तो ना तुम भरोसा कर सकोगे ना दिखाई पड़ेगा और वो सदा कहते रहेंगे कि भरोसा करते तो जरूर दिखाई पड़ता तुमने भरोसा ही ना किया कसूर तुम्हारा है परमात्मा करे भी तो क्या करे और यही लोग उसी जबान से यह भी कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करो यद्यपि तुम्हें अभी उसका पता नहीं और उसी जबान से यह भी कहते हैं ईमानदार रहना सच्चे रहना एक ही जबान से दोनों बातें चल रही अगर कोई आदमी सच्चा रहे तो जिस परमात्मा को नहीं जाना उस पर भरोसा कैसे करे और जो आदमी उस परमात्मा पर भरोसा कर ले जिसे जाना नहीं देखा नहीं पहचाना नहीं तो सच्चा कैसा रहे तुम्हारी नीति तुम्हें पाखंड सिखाती तुम्हारे धर्म तुम्हें खंडों में बांट देते तुम्हारे धर्म तुम्हें मक्कार बना देते बेईमान बना देते तुम्हारी समझ की ज्योति को नहीं जलाते वरण तुम्हारी समझ की ज्योति न जल पाए इसकी पूरी चेष्टा करते तुम अंधेरे में ही जियो यही पंडित और पुरोहित के हित में क्योंकि तुम जितने अंधेरे में उतने ही तुम उसके कब्जे में तुम रोशन हो जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे जिनका दीन पैरवी कस्बो रिया है उनको हिम्मत कुफर मिले जुर्त तहकीक मिले ऐसी करना प्रार्थना कि जिन्होंने अंधविश्वास और मक्कारी को ही धर्म समझ लिया है और उसको सहारा दे रहे हैं उनको धर्मद्रोह की हिम्मत मिले कि उठ सके वे विद्रोह में उस सब के विद्रोह में जो जबरदस्ती थोपा गया है परंपरा के विद्रोह में अतीत के विद्रोह में पंडित पुरोहितों के विद्रोह में ताकि परमात्मा से सीधा संबंध हो सके हटाओ सबको बीच से कोई बिचवइयों की जरूरत नहीं ही दलालों की कोई जरूरत नहीं है परमात्मा तुम्हारा है उतना जितना बुद्ध का था जितना कृष्ण का था जितना यारी का था मीरा का था जितना मेरा है उतना तुम्हारा है किसी को बीच में लेने की कोई आवश्यकता नहीं सीखो सबसे समझो सबसे मगर किसी को भी बीच में खड़ा करने का कोई प्रयोजन नहीं तुम्हें परमात्मा सीधा सीधा मिलेगा तुम उसी से आते हो वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता है कि कब तुम लौट आओ घर जिनका दीन पैरवी कस्ब रिया है उनको हिम्मत कुफर मिले जुरत तहकीक मिले और हे प्रभु ऐसा कर कि जो जिज्ञासा ही नहीं करते हैं वे जिज्ञासा करें मुमुक्षा करें उनके जीवन में प्रश्न उठे तुमने प्रश्न ही उठाना बंद कर दिया है तुम्हारे प्रश्नों की गर्दन घोंट दी गई प्रश्नों को मार डाला गया है और जबरजस्ती विश्वास उनके ऊपर आरोपित कर दिए गए प्रश्न सच्चे थे विश्वास झूठे जो प्रश्नों को मान के चलेगा वो एक दिन सच्चे ज्ञान तक पहुंच जाता है और जो प्रश्नों को दबा लेगा उनकी गर्दन घोंट देगा और झूठे उधार विश्वासों को आरोपित कर लेगा वह सत्य से रोज रोज दूर निकलता जाता है इसलिए जगत में जिन्होंने भी जाना है उन्होंने बगावत दी जिन्होंने जाना है वे क्रांति लाए और इस जगत में सिर्फ क्रांतिकारी ही सत्य के प्रेम में रहे बगावती और विद्रोही लेकिन पंडित और पुरोहित तो स्थिति स्थापक है वह तो जो चलती हुई व्यवस्था है उसका ही अंग है उसका ही चाकर है वह विद्रोह नहीं सिखाता विश्वास सिखाता है इसे तुम कसौटी समझना जहां विद्रोह सिखाया जाता हो उसे सत्संग जानना जहां बगावत के बीज बोए जाते हो वहां समझना कि परमात्मा कारी में संलग्न है और जहां विश्वास सिखाए जाते हो गुलामी सिखाई जाती हो अंधविश्वासों से तुम्हें थोपा जाता हो अंधविश्वासों में दबाया जाता हो वहां से भाग खड़े होना वहां से हट जाना वहां तुम्हारी हत्या की जा रही यद्यपि बड़े बड़े प्यारे नाम उन्होंने हत्या को दिए और बड़े बड़े सुंदर शास्त्री विवेचन तुम्हारी हत्या के किए लेकिन तुम्हें जगाने का तुम्हें उज्ज्वल करने का तुम्हारे जीवन को एक ज्योति सिखा बनाने का वहां आयोजन नहीं तुम अंधकार में ही रहो इसी में उनके न्यस्त स्वार्थ जिनका दीन पैर भी एक कसब रिया है उनको हिम्मत कुफर मिले जुर्त तहकीक मिले जिनके सर मुंतजरे जिरे तेगे जफा हैं उनको दस्त कातिल को झटक देने की तोफीक मिले ऐसी प्रार्थना करना कि जो आदि हो गए अत्याचारियों की तलवार गर्दन पर झेलने के उनके हाथों को इतनी ताकत मिले कि अत्याचारियों के हाथों को झटके दे दें जिनके सर मुंतजरे जरे तेगे जफा हैं उनको दस्त कातिल को झटक देने की तोफीक मिले इतना सामर्थ्य मिले कि झटक दें कातिलों के हाथों को इसका तीर नेहा जान तपा है जिससे आज इकरार करें और तपिस मिट जाए एक प्रेम का तीर ही है जो चुभ जाए तो जीवन की सारी तपिस मिट जाती जीवन का सारा ताप जीवन का सारा संताप जीवन की सारी बेचनी मिट जाती एक प्रेम की बरखा ही है जो जीवन की सारी प्यास को बुझा देती है इसका तीर नेहा जान तपा है जिससे आज इकरार करें और तपिस मिट जाए हर फेहक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह आज इजहार करें और खलिस मिट जाए आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें में दुआ याद नहीं हम जिन्हें सोझे मोहब्बत के सिवा कोई बुद्ध कोई खुदा याद नहीं ऐसी प्रार्थना के साथ ही यारी के इन सूत्रों को समझो यह सूत्र प्रेम के सूत्र इन सूत्रों में तुम न तर्क पाओगे न कोई प्रमाण पाओगे इन सूत्रों में तुम कोई बौद्धिक विलास ना पाओगे ये सूत्र सीधे सीधे हृदय से झरे हुए सूत्र हैं इनमें जरूर तुम प्यार की गर्मी पाओगे आलिंगन का आस्वाद पाओगे जीवन के सौंदर्य की झलक पाओगे निर्गुण चुनरी निर्वाण कोई ओढ़ संत सुझान एक एक शब्द प्यारा है थोड़े से ही शब्द हैं मगर एक एक शब्द एक एक शास्त्र बन जाए है इतना गहन इतना सरल और इतना गहन इतना सीधा साफ और इतना गंभीर निर्गुण चुनरी निर्वाण निर्वाण को यारी ने चुनरी कहा जिसे नई नई वधु चुनरी पहन लेती अपने प्यारे से मिलने जा रही सुहागरात के लिए तैयार होती रंग बिरंगी चुनरी पहन लेती कबीर ने तो कहा है कि मैं रंगरेज हूं तुम आओ तुम्हारी चुनरी रंग दू किस चुनरी की बात हो रही निर्गुण चुनरी निर्वाण निर्वाण प्रेमियों के लिए चुनरी है जो हम उस परम प्यारे से मिलने के लिए ओढ़ते हैं निर्वाण शब्द का अर्थ समझो निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना तुमने अभी जो दिया अपने भीतर जला रखा है अहंकार का वह बुझ जाए तो निर्वाण तुम्हारे अहंकार का दिया बुझ जाए तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर शाश्वत जिये दिए का अनुभव हो उस दिए की ज्योति प्रकट हो बिन बाती बिन तेल जो जलता ही रहा है जलता ही रहेगा जो तुम्हारे जीवन का जीवन है प्राणों का प्राण है लेकिन तुम अहंकार की धुंधली सी रोशनी में जी रहे हो धुंधियाती रोशनी में जी रहे हो निर्वाण का अर्थ होता है अहंकार को जाने दो यह मैं भाव चला जाए और जिसका मैं भाव गिरा उसने उस परम प्यारे से मिलने की तैयारी कर ली उसने चुंडी ओढ़ ली और यह चुनरी निर्गुण है निर्दोष है निराकार है आकाश जैसी कोरी इस चुनरी में कोई दाग नहीं दाग तो सब विचारों के वासनाओं के इस चुनरी में न कोई विचार है न कोई वासना है चित्त की एक ऐसी दशा जहां सारे विचार खो गए सारी वासनाएं खो गई बस एक सन्नाटा रह गया एक शून्य संगीत तुम्हारे भीतर बजने लगा शून्य का एक तारा बजा तुम्हारे भीतर खोजने से विचार नहीं मिलते खोजने से वासना का पता नहीं चलता किसी कोने कांतर में भी छिपी कहीं कोई वासना और विचार की धारा न रही ऐसे शांत क्षण का नाम निर्गुण तुम निर्गुण हुए तुम पर सारे आवरण थे वे गिर गए भीतर अहंकार गिर गया बाहर आवरण गिर गए एक अर्थ में तुम मर ही गए जेन फकीर रिंझाई से किसी ने पूछा कि हम कैसे जिए कि जीवन में कोई भूल ना हो चूक ना हो कोई पाप ना हो रिंझाई ने कहा ऐसे जियो जैसे मर गए हो ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं महावीर घर छोड़ना चाहते थे अपनी मां से आज्ञा चाहिए चरणों में सिर रखा होगा और कहा कि मैं सन्यासी होना चाहता हूं संसार छोड़ देना चाहता हूं लेकिन मां ने कहा कि बस दोबारा ये बात मेरे सामने मत उठाना जब मैं मर जाऊं तब तुम्हें जो करना हो करना मैं ना झेल सकूंगी ये बात मैं न देख सकूंगी तुम्हें जंगल में जाते तो महावीर कहते हैं चुप हो गए फिर जब मां की मृत्यु हो गई तो पिता से पूछा पिता ने कहा बस ये बात मेरे सामने करना मत एक तो तुम्हारी मां चली गई और अब तुम जंगल जाओगे मुझ बूढ़े को क्यों सताना मैं जब मर जाऊं तब तुम्हें जो करना हो करना फिर पिता भी चल बसे तो मरघट से लौटते थे अपने बड़े भाई से कहा कि अब मुझे आज्ञा मिल जाए अब मैं काफी प्रतीक्षा कर चुका मां ने कहा तो रुका फिर पिता ने कहा तो रोका अब तुम मत रोकना भाई ने कहा कि बात ही मत उठाना मां मर गई पिता मर गए तुम ही हो एक अकेले मेरे मुझे छोड़ के जाओगे तुम्हें थोड़ी भी दया ममता नहीं तो महावीर ने ठीक वे घर छोड़कर नहीं गए लेकिन घर में ही ऐसे हो रहे जैसे कि हो ही ना उनकी मौजूदगी का पता चलना ही बंद हो गया नकार की तरह जीने लगे किसी के बीच ना आए किसी को बाधा ना बने किसी को आज्ञा ना दें किसी से काम ना करवाएं, इस तरह रहने लगे कि पैर की आवाज भी किसी को सुनाई ना पड़े धीरे धीरे घर के लोग ही भूल गए कि महावीर हैं भी या नहीं फिर भाई को लगा कि अब रोकना व्यर्थ है हमारा रोकना काम नहीं आया उन्होंने तो घर को ही जंगल बना लिया है सारे घर के लोग इकट्ठे हुए और महावीर से प्रार्थना की कि आप जाएं, आप तो जा ही चुके छाया मात्र रह गई आत्मा का पक्षी तो कभी का उड़ गया अब आप हमारे बीच हैं नहीं इसलिए अब हम रोके उचित भी नहीं हमने इतना रोका उसके लिए क्षमा करें ऐसी आज्ञा मिल गई तो महावीर जंगल चले गए महावीर जंगल ना भी जाते तो भी निर्वाण घट गया था महावीर जंगल ना भी जाते तो भी जंगल घट गया था एक तो है हिमालय जाना और एक है हिमालय को अपने भीतर ले आना दूसरी बात ज्यादा मूल्यवान है जहां भी हो धीरे धीरे अपने को विदा कर दो अपने को नमस्कार कर लो अलविदा कह दो और इस तरह रहने लगो कि तुमसे किसी को बाधा ना पड़े कि तुम किसी के आड़े ना आओ कि तुम किसी के बीच में बिघनना बनो कि तुम किसी के जीवन में किसी तरह का अवरोध ना खड़ा करो तो निर्वाण घट गया तो तुम निर्गुण हो गए चुनरी तैयार हो गई यह बड़ी प्यारी चुनरी इसको जिसने ओढ़ लिया उससे प्यारे को मिलना ही होगा यारी ने शब्द तो ज्ञानियों के उपयोग किए लेकिन रंग प्रेमियों का दे दिया निर्वाण शब्द ज्ञानियों का है निर्गुण शब्द भी ज्ञानियों का है लेकिन प्रेमी के हाथ में जो भी पड़ जाए उस पर प्रेम का रंग चढ़ जाता है। बदल दिए शब्द रंग दिए प्रेम में बह गई उनमें रसधार प्रेम की बुद्ध के हाथ में निर्वाण शब्द रूखा सूखा है महावीर के हाथ में निर्गुण शब्द रूखा सूखा है यारी ने संगीत छेड़ दिया एक छोटा सा शब्द दोनों के बीच में रख दिया निर्गुण चुनरी निर्वाण ये चुनरी शब्द जो बीच में रख दिया सारा रंग बदल दिया गधे को पध कर दिया सुनी पड़ी सितार पर तार छेड़ दिए बांस की पोंगरी थी फूक मार दी मधुर संगीत जन्म उठा एक छोटा सा शब्द चुनरी एक साधारण बोलचाल का शब्द चुनरी लेकिन चुनरी निर्वाण पर पड़ गई निर्गुण पर पड़ गई और निर्वाण और निर्गुण भी दुल्हन जैसे सज गए निर्गुण चुनरी निर्वाण कोई ओढ़े संत सुजान पर विरले ही ओढ़ पाते हैं इस चुनरी को कोई ओढ़े संत सुजान क्यों विरले ओढ़ पाते सभी संत भी नहीं ओढ़ पाते साधारण जनों की तो बात ही छोड़ दो उन्हें तो प्रेम का ही पता नहीं तो वे कैसे ओढ़ेंगे लेकिन सभी संत भी नहीं ओढ़ पाते इसलिए सर्त जोड़ी है यारी ने कोई ओढ़े संत सुजान जो सुजान भी हो नहीं तो संत भी रूखे सूखे रह जाते उनका संतत्व भी औपचारिकता रह जाता है उनका संतत्व भी गणित ही रह जाता है उसमें काव्य की धारा नहीं बहती उनका संतत्व भी संगीत शून्य रह जाता है ना हरे पत्ते लगते ना लाल फूल खिलते ना चांदारे उगते उनका संतत्व ऐसा होता है जैसे जबरजस्ती संसार को छोड़ दिया है सुखड़ जाते हैं तुम्हारे संत फैल नहीं पाते और जो नहीं फैल पाता वह चाहे कितना ही सात्विक जीवन जिए, उसके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कमी रह जाती ब्रह्म तो विस्तार है जो फैलता है वही उस फैले हुए को पाता है उस जैसे होगे तो ही उसे पाओगे दीदाए तर्प वहां कौन नजर करता है सीसाए ए चश्मे खूना बे जिगर लेके चलो अब अगर जाओ पै अर्ज और तलब उनके हुजूर दस्त और कसकौल नहीं कासाए सर लेके चलो दीदाए तर्प वहां कौन नजर करता है आंसू भरी आंख पर्याप्त नहीं रोते गिड़गिड़ाते मत जाना तुम्हारी प्रार्थना रोना और गिड़गिड़ाना ना हो तुम्हारी प्रार्थना भिकमंगे की प्रार्थना ना हो और प्रार्थना करीब करीब भिकमंगे की हो गई तुम्हारी प्रार्थना का रंगढंग भिक्षा पात्र का है तुम जाते ही हो प्रार्थना करने जब तुम्हें कुछ मांगना होता है तुमने प्रार्थना कर, कर के इतना मांगा है कि प्रार्थना शब्द का ही अर्थ मांगना हो गया और मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं ये तो बात ही बिगड़ गई तुम स्वर्ग के तारों को जमीन की कीचड़ में उतार लाए तुमने फूलों को मिट्टी से भर दिया दीदाए तर्प वहां कौन नजर करता है ये गड़गड़ाती आंखें ये गिड़गिड़ाती बातें ये भिकमंगापन लेके वहां मत जाना वहां कोई नजर भी ना करेगा सीशा ए चश्मे खुना खूना बे जिगर लेके चलो अगर आंख हिले जानी है तो गड़गड़ाते हुए आंसू नहीं मस्ती सुर्खी मस्ती की आंखें जीवन के खून से लाल हों, जीवन के आनंद से मदमस्त हों, सीसाए चश्मे में बे जिगर लेके चलो अब अगर जाओ पे अर्जो तलब उनके हजूर अब अगर बिनती करने उस मालिक के सामने खड़े हो उसका आमना सामना हो अब अगर जाओ पे अर्जो तलब उनके हजूर दस्त और कसकौल तो हाथों का भिक्षापात्र मत बनाना हाथों के भिक्षापात्र नहीं पहुंचते दस्त और कसकौल नहीं कासाए सर लेके चलो अब अगर बनाना ही हो भिक्षापात्र तो अपने सिर का बनाना अपनी गर्दन काट के ही रख सकोगे तो सम्राट की तरह पहुंचोगे फूल मत चढ़ाओ प्रार्थना में अपने को चढ़ाओ और चूंकि बहुत कम लोग अपने को चढ़ा पाते हैं बहुत विरले लोग अपने को चढ़ा पाते इतनी हिम्मत कहां जुटा पाते हैं लोग लोग अपने को जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं और परमात्मा भी मिल जाए लोग चाहते हैं मैं जैसा हूं इसी में परमात्मा आके जुड़ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता परमात्मा तुमसे नहीं जुड़ सकता तुम मिटो तो परमात्मा हो सकता है यह शर्त पूरी तो चूंकि विरले लोग करते हैं इसलिए विरले लोग उपलब्ध होते हैं को ओढ़े संत सुजान यह जो निर्वाण की निर्गुण की चुनरी है इसे कभी कोई ओढ़ पाता है वो भी सभी संत नहीं ओढ़ पाते क्योंकि कुछ संत सिर्फ रूखे सूखे गणित बिठाने में रह जाते हिसाब किताब ही लगाते रहते पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं इसलिए अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों को काटते रहते हैं हिसाब किताब भी बिठाते रहते हैं उनका सोचना सौंदर्य जीवन के महोत्सव में सम्मिलित होने का नहीं है उनका समझना सोचना दुकानदार का है खाते बही ही उनकी जीवन दृष्टि है इसलिए इस प्यारी चुनरी को बहुत कम लोग ओढ़ पाते हैं साधारण जन तो छोड़ ही दो सभी संत भी नहीं ओढ़ पाते संतों में कोई विरले संत ओढ़ पाते इन दिनों रश्म और रहे सहरे निगारा क्या है काशिदा कीमते गुलगस्ते बहारा क्या है कुए जाना है कि मक्तल है कि मैं खाना है आजकल सूरतें बर्बादी यारा क्या है पूछता है कवि इन दोनों रस्म और रहे सहर निगारा क्या है रूप नगर की रस्म इन दोनों क्या चल रही है इन दोनों क्या हालचाल है उस परम सौंदर्य को पाने के रास्ते पर इन दोनों कौन सी चाल चलनी पड़ती है इन दोनों रस्म और रहे सहर निगारा क्या है उस प्यारे के रास्ते पर इन दिनों कौन सी विधियां कारगर हो रही है कासीधा कीमतें गुलगस्त बहारा क्या है उसके वसंत में प्रवेश करने के लिए उसकी बहार में सैर करने के लिए आजकल क्या कीमत चुकानी पड़ती है कुए जाना है कि मख्तल है कि मैखाना है प्रेमिका की गली के संबंध में कुछ बताओ कि आजकल वहां हालत क्या है क्या अभी तक वहां कत्लो होना पड़ता है क्या अभी भी वहां मदमस्त हुए बिना पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है आजकल सूरत बर्बादी ये यारा क्या है अभी भी प्रेमियों को बर्बादी होना पड़ता है क्या वही पुराना रिवाज चल रहा है ऐसा जो लोग पूछते हैं वे तो चल ही नहीं पाते है। वही है रिवाज अब भी जो सदा का है उस रिवाज में कोई फर्क नहीं आता और न कभी आएगा वहां तो बर्बाद होने की क्षमता रखने वाले लोग ही पहुंचते हैं वहां तो पागल होने की हिम्मत जुटाने वाले लोग ही पहुंचते हैं वहां तो मदमस्तों की ही गति है हिसाब किताब करने वाले तो छुद्र से ही अटके रह जाते हैं हिसाब किताब छुद्र है विराट को हिसाब किताब से नहीं पाया जाता दुकान चल जाती होगी मंदिर नहीं बाजार में ठीक है प्रेम की गली में कुएं जाना प्रेम की गली में उस प्यारे की गली में ये हिसाब किताब नहीं चलते वह तो मक्तल ही है वहां तो जो कत्ल होने को तैयार है वही पहुंचते और वो तो मैं खाना ही है वहां तो जो उसके प्रेम में अपने को भूलने अपने को डुबाने का साहस जुटा पाते बस उनकी ही गति है इसलिए बहुत कम लोग ओढ़ पाते इस निर्माण की निर्गुण की चुनरी को तुम ओढ़ना क्योंकि बिना इस चुनरी को ओढ़े आए ना आए सब बराबर है इस जमीन पर कुछ और पाने जैसा नहीं है यहां कुछ और बनाने जैसा नहीं है यहां तो वही निर्गुण निर्माण की चुनरी बन जाए उसी के तागे बिठाओ उसी के ताने बाने बोनो सूफियों की एक कहानी ईसा के संबंध में बाइबल में तो नहीं है लेकिन सूफियों के पास कई कहानियां हैं ईसा के संबंध में जो बाइबल में नहीं और बड़ी प्यारी कहानियां हैं कहानी है कि ईसा ध्यान करने पर्वत पर गए पर्वत बिल्कुल निर्जन था मीलों मीलों तक किसी का कोई पता ना था लेकिन एक बूढ़ा आदमी उन्हें उस पर्वत पर मिला एक वृक्ष के नीचे बैठा मस्त पूछा उस बूढ़े आदमी से कितने दिनों से आप यहां हैं? क्योंकि वो इतना बूढ़ा था कि लगता था होगा कम से कम 200 साल उम्र का उस बूढ़े ने कहा 100 साल के करीब मुझे यहां रहते रहते हो गए तो ईसा ने चारों तरफ देखा ना कोई मकान है ना कोई छप्पर है तो पूछा कि धूप आती होगी वर्षा आती होगी न कोई छप्पर ना कोई मकान यहां सौ साल से रह रहे कोई मकान नहीं बनाया तो वह बूढ़ा हंसने लगा उसने कहा मालिक तुम जैसे और जो पैगंबर पहले हुए उन्होंने मेरे संबंध में यह भविष्यवाणी की थी कि केवल 700 साल जीऊंगा अब सात सौ साली कौन झंझट करे मकान बनाने की केवल 700 साल 200 तो गुजर ही गए और जब 200 गुजर गए तो बाकी पांच सौ भी गुजर जाएंगे दो और पांच में फासला कुछ बहुत तो नहीं 700 साल मात्र के लिए कौन चिंता करे छप्पर बनाने की यह कहानी प्रीतिकर है हम तो 70 साल रहते हैं, तो इतनी चिंता करते इतनी चिंता करते कि भूल ही जाते हैं कि यहां सदा नहीं रहना है भूल ही जाते हैं कि मौत है और मौत प्रतीक्षा कर रही है और आज नहीं कल कल नहीं परसों द्वार पर दस्तक देगी और सब जो बनाया है छिन जाएगा सिर्फ निर्वाण की चुनरी मौत नहीं छीन पाती उसी के ताने बाने बुनो उसका ही ताना बाना जो बुनने लगे उसे मैं सन्यासी कहता हूं और मेरे लिए सन्यास चुनरी है मेरे लिए सन्यास रूखी सूखी बात नहीं मेरे लिए सन्यास बड़ी रस विमुग्ध दशा है इसलिए तो इस जगह को मैं मंदिर नहीं कहता मैं खाना कहता हूं सट दर्शन में जाई खोजो और बीच हैरान खोजते रहो दर्शन शास्त्रों में छह दर्शन उलट के देख लो सब पहो शास्त्र मगर यारी कहते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं हैरानी बढ़ जाएगी कम न होगी और भी हैरान हो जाओगे जितना सोचोगे उतना दूर निकल जाओगे पास नहीं क्योंकि सोचना जोड़ता नहीं तोड़ता है विचार तोड़ते हैं जोड़ते नहीं भाव जोड़ते हैं इस दुनिया में इतने लोग हैं इनको किसने तोड़ दिया है कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई ईसाई कोई जैन कोई बौद्ध इनको किसने तोड़ दिया है विचारों ने हिंदू का अपना विचार है वो मुसलमान से कैसे राजी हो मुसलमान का अपना विचार है वो ईसाई से कैसे राजी हो और फिर इतनी तो छोड़ ही दो बात ईसाई में भी कैथलक का अपना विचार है प्रोटेस्टेंट का अपना विचार है वो एक दूसरे से कैसे राजी हो फिर उनके भी और और छोटे छोटे संप्रदाय हिंदुओं में तो कितने संप्रदाय जिसका हिसाब लगाना मुश्किल कौन किससे राजी हो विचार तोड़ता है विचार जोड़ता नहीं ये दुनिया अति विचार के कारण खंड खंड में टूट गई और विचार लड़ाता है झगड़े ही क्या है विचार के झगड़े प्रेम जोड़ता है और जो जोड़ता है वही सेतु बन सकता है विचार तो दीवाल बन जाता है यारी कहते हैं सट दर्शन में जाई खोजो और बीच हैरान और मैं तुमसे कह देता हूं बहुत हैरानी में पढ़ोगे बहुत विभूचन में पड़ोगे बहुत किम कर्तव्य विमूड़ हो जाओगे और सच है यह बात जिस व्यक्ति ने भारत के छो दर्शन पढ़ लिए वह विक्षिप्त हो जाएगा क्योंकि किसी बात पर ये दर्शन शास्त्री राजी नहीं किसी बात पर हिंदू कहते हैं आत्मा है परमात्मा है जैन कहते हैं सिर्फ आत्मा है कोई परमात्मा नहीं बौद्ध कहते हैं ना आत्मा है ना परमात्मा है क्या करोगे किसकी सुनोगे किसकी मानोगे छोटी छोटी बात में विरोध है छोटी छोटी बात में बाल की खाल निकाली जाती और इस तरह के व्यर्थ के विवादों में लोग उलझे रह जाते और जिंदगी बड़ी छोटी यूं ही सरक जाती हाथ से यू ही खिसक जाती जिंदगी खिसकी ही जा रही तुम किताबों में मत गमा देना यारी कहते हैं सोचने विचारने में ही मत पड़े रह जाने एक जरा सोचने दो इस ख्याबा में जो इस लहजा ब्याबा भी नहीं कौन सी साख में फूल आए थे सबसे पहले कौन बेरंग हुई दर्द और ताप से पहले और अब से पहले किस घड़ी कौन से मौसम में यहां खून में कहत पड़ा गुल की सहरत पे कड़ा वक्त पड़ा सोचने दो जरा सोचने दो यह भरा शहर जो वादी वीरा भी नहीं इसमें किस वक्त कहां आग लगी थी इसके सफ़वस्त दरीचों में से किसमें अव्वल जय हुई सुर्ख सुआओं की कमा सोचने दो हमसे उस देश का तुम नाम और निशा पूछते हो जिसकी तारीख ना जुग्राफिया अब याद आए और याद आए तो महबूब गुजस्ता की तरह रूबरू रूब रूब रू रूबरू आने से जी घबराए हाँ मगर जैसे कोई ऐसे महबूब का दिल रखने को आ निकलता है कभी रात बिताने के लिए हम अब इस उम्र को आ पहुंचे हैं जब हम भी यूं ही दिल से मिलाते हैं बस रस्म निभाने के लिए दिल की क्या पूछते हो सोचने दो लोग तो प्रेम के संबंध में भी सोच रहे दिल की क्या पूछते हो सोचने दो और तो ठीक लोग प्रेम के संबंध में भी सोचते हैं और सोचना तो ऊपर ऊपर है तुम्हारी परिधि प्रेम तुम्हारा अंतर्तम है परिधि तुम्हारे अंतर्तम को न छुपाएगी जैसे सागर की छाती पर लहरें होती हैं ये लहरें लाख उपाय करें तो भी सागर की गहराइयों में नहीं पहुंच पाएंगी हो ही सकती हैं सतह पर गहराई में कोई लहर नहीं हो सकती सतह पर हो सकती हैं क्योंकि सतह पर हवाओं के झोंके टकराते गहराइयों में हवाएं कहा ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क की सतह पर विचारों की लहरें होती हैं क्योंकि संसार की हवाओं के झोंके तुम्हें आंदोलित करते लेकिन तुम्हारे अंतर गह, में तुम्हारे मंदिर के गहन गर्भग्रह में न कोई संसार की लहर पहुंचती न कोई हवा न कोई आंधी न कोई तरंग वहां कोई तूफान नहीं पहुंचता कोई भूकंप नहीं पहुंचता और वहीं तुम हो और वहीं तुम्हारा प्रेम है और वहीं तुम्हारी प्रार्थना है और वहीं तुम्हारा परमात्मा है सोचने विचारने का सवाल नहीं है भाव में मग्न होने का सवाल है सट दर्शन में जाई खोजो और बीच हैरान क्या करोगे परमात्मा के संबंध में लोग सोच रहे सोचते ही रहे सदियां बीत गई सदियां आई और गई और आदमी सोचता ही रहा है अब तक एक भी प्रमाण नहीं जुटा पाया परमात्मा के लिए जरा सोचो तो आदमी के सोचने की नपुल सकता कम से कम 10000 साल आदमी ने सोचा है और ज्यादा सोचा होगा 10000 साल का तो इतिहास है दस साल से आदमी सोच रहा है ईश्वर के लिए कोई प्रमाण एक प्रमाण नहीं खोज पाया और ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं खोजे खोजे मगर कोई प्रमाण प्रमाण नहीं बन पाता कुछ भी कहो सब प्रमाण अधकचरे और सभी प्रमाणों में भूल निकल आती और सभी प्रमाण बचकाने हां बच्चों को भला राजी कर देते हो लेकिन जो जरा सोच विचार करता है उसे राजी नहीं कर सकते सारे सोच विचार का परिणाम है कि दुनिया में नास्तिकता सघन हो गई कम नहीं हुई रोज बढ़ती गई जितनी शिक्षा बढ़ी जितना विचार बढ़ा जितनी विचार की क्षमता बढ़ी जितनी तर्क की कुशलता बढ़ी उतना ही पाया गया कि तुम्हारे सब प्रमाण झूठे छोटे बच्चे को समझाना हो तो काम कर जाती है यह बात गांव के ग्रामीण को समझाना हो तो काम कर जाती है यह बात आदिवासी को समझाना हो तो चल जाती है यह बात कि जैसे कुम्हार के बिना घड़ा कैसे बनेगा वैसे इतना बड़ा संसार इसको बनाने वाला कोई होना चाहिए यह बच्चे को बात जज जाती लेकिन यह बात बच्चे को ही जचती है और यह भी हो सकता है कि यह बच्चा कभी इस पर सवाल ना उठाए मगर फिर भी जैसे ही उम्र बड़ी होगी वैसे ही सवाल भीतर कहीं उठना शुरू हो जाएगा किसी अचेतन तल पर खड़ा होगा होना ही चाहिए नहीं तो ये बच्चा बच्चा ही रह जाएगा ये भी कोई बात हुई नास्तिक कहता है कि ठीक है चलो मान ले कि जैसे कुम्हार चाहिए घड़ा बनाने को ऐसे ही परमात्मा ने संसार को बनाया वो कुंभकार है मगर हम ये पूछते हैं परमात्मा को किसने बनाया जब घड़े को बनाने के लिए कुम्हार चाहिए कुम्हार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए तो परमात्मा को किसने बनाया और नास्तिक को जवाब नहीं दे पाता आस्तिक और आस्तिक जो भी जवाब देता है वो जवाब नहीं है या तो वो नाराज हो जाता है या तो वो झगड़ने को तैयार हो जाता है या म्यान से तलवार निकाल लेता है लेकिन गर्दन काटना कोई तर्क नहीं है या जो उत्तर देता है वो उसके ही प्रमाण को काट जाता है आस्तिक कहते हैं परमात्मा को बनाने वाला कोई भी नहीं ये तो बात ही व्यर्थ हो गई नास्तिक पूछता है अगर परमात्मा बिना बनाए बन सकता है तो फिर घड़ा क्यों नहीं बन सकता जब परमात्मा जैसा अपूर्व व्यक्तित्व बिना बनाए बन सकता तो घड़ा तो छोटी मोटी चीज है फिर घड़े को ही बनाने वाले कुम्हार की क्या जरूरत है ये तो तर्क नहीं हुआ बच्चों को समझाया बच्चों को समझाना हुआ यह तो बड़े बचकानी बात है मैंने सुना एक आदमी ने विज्ञापन पढ़ा कि 25 रुपए में सिर्फ 25 रुपए में 25 रुपए बेच दो और एक ऐसा वाद्य यंत्र हम बेचेंगे। जो सभी जगह संगीत पैदा करता है जंगल में जाओ पहाड़ पर जाओ साथ रखो उसे हर जगह संगीत पैदा करता है मधुर संगीत पैदा होता है हर स्थिति में हर जगह बिजली की जरूरत नहीं बैटरी की जरूरत नहीं आदमी उससे 25 रुपए में ऐसे संगीत का वाध्य मिल जाए जो हर जगह संगीत पैदा करे बिजली की जरूरत नहीं बैटरी की जरूरत नहीं सिर्फ पच्चीस रुपए में भेज दिए उसने बड़ा सुंदर बाक्स आया बड़े उसने आतुरता से उसे खोला और जो बाध्य मिला वो था बच्चों का एक गुनगुना स्वभाव था कहीं भी बजाओ न बैटरी की जरूरत न बिजली की जरूरत जंगल में ले जाओ पहाड़ पे ले जाओ हवाई जहाज पे ले जाओ कहीं भी गुनगुना बजाओ बजेगा अब तक आस्तिकों ने जितने तर्क खोजे सब बच्चों के गुनगुने और मैं तुमसे कहना चाहता हूं परमात्मा है लेकिन उसके लिए खोजे गए सब तर्क व्यर्थ सिद्ध हुए परमात्मा केवल उनके लिए ही प्रमाणित होता है जो प्रेम से उसे जान पाते और तर्क से जो मानता है वह तो एक तरह के झूठ में जीता है उसने ठीक से तर्क नहीं किया बस इतनी ही बात है अगर तर्क के कारण तुम आस्तिक हो तो तुमने ठीक से तर्क नहीं किया इसलिए आस्तिक हो अगर ठीक से तर्क करते तो तुम नास्तिक हो जाते तर्क की अंतिम परिणति नास्तिकता है और प्रेम की अंतिम परिणति आस्तिकता है प्रेम की अंतिम परिणति में कभी नास्तिकता नहीं आ सकती और तर्क की अंतिम परिणति में कभी आस्तिकता नहीं आ सकती एक और ढंग है जीवन को देखने का प्रेम का ढंग एक और आंख है उस आंख से दिखाई पड़ता है परमात्मा खामोशी दस्त पे जिस वक्त की छा जाती है उम्र भर जो न सुनी हो वो सदा आती है जब चित चुपचाप होता है मौन में होता है लवलीन होता है प्रेम की गंध में आंदोलित होता है ध्यान में होता है तब एक ऐसी आवाज आने लगती है जो कभी नहीं सुनी थी एक ऐसा संगीत सुनाई पड़ता है जो अनसुना है और एक ऐसा रूप दिखाई पड़ता है जो इन आंखों से नहीं देखा जाता जो केवल हृदय की आंखों से देखा जाता है खामोशी दस्त पे जिस वक्त की छा जाती है उम्र भर जो न सुनी हो वो सदा आती है भीनी भीनी सी मचलती है फजा में खुशबू ठंडी ठंडी लबे साहिल से हवा आती है दस्ते खामोश की उजली हुई राहों से मुझे ज्यादा पैमाओं के कदमों की सदा आती है पास आकर मेरे गाती है कोई जहरा जमाल और गाती हुई फिर दूर निकल जाती मुस्कुराती है जो रहरे के घटा में बिजली आंख सी कोहे बयाबा की झपक जाती है करने लगते हैं नजारे से जो बादल मायूस बर्क आहिस्ता से कुछ कान में कह जाती झाड़ियों को जो हिलाते हैं हवा के झोंके दिले सबनम के धड़कने की सदा आती मुझसे करते हैं घने बाग के साए बातें ऐसी बातें कि मेरी जान पे बनाती गुनगुनाते हुए मैदान के सन्नाटे में आप ही आप तबीयत मेरी भर जाती यूं नवाबात को छूती हुई आती है हवा दिल में हर सांस से एक फांसी चुभ जाती है जब हरी धूप के मुड़ जाते हैं नाजुक से सीसाए कल में एक लग जाती है, बांसुरी जैसे बजाता हो कहीं दूर कोई यूं दबे पांव बयाबा से हवा आती है हसरतें खाक की गुंचों से उबल पड़ती हैं रूह मैदान के फूलों से निकल आती है तबे शायर को रवानी का इशारा करके नहर साखों के घने साय में सो जाती है इन मनाजिर को मैं बेजान समझ लू कैसे जोश कुछ अकल में है बात नहीं आती एक ऐसी घड़ी है प्रेम के अनुभव की सौंदर्य के अनुभव की कि तुम इस अस्तित्व को बिना जान के कैसा समझ लोगे ये बात समझ में ही ना आएगी कि इतना अपूर्व सौंदर्य यह रहस्य का अनंत उत्सव प्राणहीन चैतन्यहीन है इन मनाजर को मैं बेजान समझ लू कैसे इस अपूर्व दृश्य को मैं प्राणहीन कैसे देख लू कैसे मान लू जोश कुछ अकल में है बात नहीं आती तर्क से नहीं सौंदर्य की प्रतीति से तर्क से नहीं संगीत के आह्लाद से तर्क से नहीं प्रेम के हृदय में उठते हुए गीत से तर्क से नहीं संवेदनशीलता से परमात्मा का प्रमाण मिलता है उस सारी संवेदनशीलता का ही नाम प्रेम है तुम जितने संवेदनशील हो जितने इस जगत को खुले उपलब्ध सूरज को हवा को चांतारों को तुम जितना पियोगे फूलों को नदियों को पहाड़ों को तुम जितने करीब आके प्रेम और आनंद से मग्न होकर देखोगे अनुभव करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर एक प्रमाण उठने लगेगा जो प्रमाण तर्क पर आधारित नहीं जो प्रमाण तुम्हारी हार्दिक अनुभूति है ज्योति स्वरूप सुहागिन चुनरी आओ वधु धर ध्यान प्रेसी बन के आओ वधु बन के आओ प्रेम में पड़ के आओ जैसे नवबधु नास्ती हुई चली आए ऐसे आओ तो जान पाओगे परमात्मा को प्रीतम की तरह जानो तो ही जान पाओगे ये जो तुमने बकवास लगा रखी कि परमात्मा सृष्टा है तो एक इंजीनियर होकर रह जाता है कोई बड़ा संबंध नहीं जुड़ता अब बनाई होगी दुनिया और अच्छी बनाई सुंदर बनाई मगर एक इंजीनियर कितना ही सुंदर भवन बना दे इससे भी कोई प्रेम का नाता तो नहीं पैदा हो जाता या परमात्मा होगा बड़ा गणितज्ञ खूब गणित बिठाया है कि जिंदगी चलती है व्यवस्था से व्यवस्था टूटती नहीं मगर गणितज्ञ होने से कोई प्रेम तो नहीं हो जाता अल्बर्ट आइंस्टीन रहे होंगे बड़े गणितज्ञ इससे कुछ प्रेम तो ना हो जाएगा परमात्मा ना तो श्रष्टा न गणितज्ञ न यांत्रिक न वैज्ञानिक इन शब्दों में सोचा तो चूकते चले जाओगे प्रीतम की तरह सोचो कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनियां ऐसे सोचो दुल्हन बनके सोचो ज्योति स्वरूप सुहागन चुनरी आओ बधु धर ध्यान अब तो ऐसा ध्यान धरो उसका जैसे नव नवबधु ध्यान धरती अपने प्यारे का अभी जिन दिनों ये पद लिखे गए थे उन दिनों की याद तुम्हें आए तो ही तुम समझ पाओगे अब हालत बदल गई है जिन दिनों ये पद लिखे गए थे उस दिन नई वधु को अपने पति अपने प्यारे का चेहरा भी पता नहीं होता था छोटे छोटे बच्चों के विवाह होते थे विवाह के पहले उन्हें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था एक दूसरे को देखने का तो सवाल ही ना उठता था तो नववधु यारी के जमानों की सोचना उसे कुछ पता नहीं उसका प्यारा कैसा है उसे कुछ उसका रूप रंग कुछ भी पता नहीं लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक गहरी उमंग है एक उत्साह है प्यारे से मिलने जा रही डोले पर सवार हुई सैद दिनों लगेंगे लंबी यात्रा होगी पैदल यात्रा होती थी या बैलगाड़ी पर सवार होगी या डोले पर सवार होगी दिन दो दिन चार दिन की यात्रा होगी लेकिन हृदय में बस प्यारा ही धड़कता रहेगा अनजाना अपरिचित जिसके चेहरे का पता नहीं जो कैसा होगा कुछ पता नहीं लेकिन फिर भी एक भीतर ज्योति जल रही एक स्मरण जल रहा है आओ वधु धर ध्यान जैसे वधु अनजान अपरिचित पति का ध्यान धरती हुई चली आती ऐसे ही तुम्हें तुम्हें भी उस प्यारे का ध्यान रख के आना होगा तो ही आप आओगे और ऐसे आओ तो तुम्हारी चुनरी के भीतर अपने आप ज्योतिर्मय प्रकट होने लगे ज्योति स्वरूप सुहागन चुनरी और जब तक तुमने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा है तब तक तुम सुहागन नहीं हो तब तक तुम्हारा सौभाग्य कहां सुहागन कैसे उससे संबंध जुड़े तो ही सुहाग और उससे संबंध जुड़े तो सुहागरात तो मिलन का वह अपूर्व क्षण उस क्षण की ही आकांक्षा है वही निर्वाण है वही मोक्ष है भाव गीतों का समझती हूं ना पर मैं साथ गाती मैं तुम्हारे साथ गाती ज्योति के पायल पहन नक्षत्र सी में जगम मैं तुम्हारे साथ गाती अर्थ समझूं मैं ना कड़ियों की विकल्पता जानती हूं मैं स्वरों के साथ उठती आग को पहचानती हूं पूर्णता की प्यास ले जो सर चले सागर मिलन को मैं तुम्हारे राग में तृष्णा वही मैं मानती हूं लांग सीमा रिक्तता की मैं चली पूर्णत्व पाने मैं अपरिचित थी पवन की लय मुझे आई बुलाने और मेले फूल मन में भी पिकी का दाह जागा छोड़ घूंगट और अकुलाहट उठी में स्वर मिलाने मैं सजीली प्यार भिनी छाएं सी हूं साथ जाती मैं तुम्हारे साथ गाती मुग्ध ओठों बीच सिमटी बंसुरी सी मैं नहाती दौड़ती फिरती तुम्हारे साथ जीवन की गली में मैं घुली जाती लहर सी मैं तुम्हारी काकली में प्राण की यह सिक्त तनमैता नरस का अंत जैसे जाग उठा हो मूर्ति का ज्यो देवता प्रस्तर तली में वायु चंचल प्राण की किस मुक्ति का मरमर लिये आज मेरा कंठ किस मधु का महासागर पिए ज्योति यह आनंद की मन की दिशाएं भस्म करती गीत का लय भार मेरे कंकड़ों को रथ किए हो शित अवरोह में आरोह में नभचूम आती मैं तुम्हारे साथ गाती मैं वसंती वायु से उठती लतासी कस्मसाती रूप पाती रश्मि मुझसे सृष्टि नव प्राणद विपुलता है यही संगीत अंबर के घनों में पूर्ति भरता भीख कर उस स्थान में सारद निशा अवदात होती है वसंती तारकों का राग यह पथ ताप हरता बांध लेता है प्रकृति को संचरण पुलकावली का गंध के परिप्रोत से बनता सुमन लघुतन कली का इस अनामी गीत का मैं अर्थ समझी हूं ना अब तक किंतु रंग देता यही मुख प्रति पवन की अंजलि का मैं गुथी जाती इसी की मुग्ध मीड़ों में समाती मैं तुम्हारे साथ गाती ना अर्थ समझ में आता है ना कभी आएगा समझ में इस जगत का अर्थ इतना बड़ा है कि जितना समझोगे उतना ही पाओगे कि समझने को पड़ा है इस जगत का अर्थ इतना बड़ा है कि जितना समझोगे उतना ही पाओगे कि ना समझ हूं यहां ना समझ अपने को समझदार समझ ले मगर यहां समझदार अपने को समझदार नहीं समझ सकते उपनिषद कहते हैं जो कहे कि मैंने जाना जान लेना कि नहीं जाना सुकरात ने कहा है जब जाना तो इतना ही जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता अर्थ यह समझ में ना आएगा अर्थ यह समझ के परे है अर्थ यह समझ से बड़ा है यह अर्थ समझ में ना आएगा ऐसे ही जैसे कोई चाय की चम्मत में और सागर को भरने चले अब सागर कैसे चाय की चम्मत में समाए, और हमारा सिर हमारी बुद्धि हमारी समझ चाय की चम्मत से भी छोटी है इस विराट के समक्ष शायद सागर तो किसी दिन चाय की चम्मत में समा भी जाए क्योंकि सागर की सीमा है यह विराट तो असीम है यह तो हमारे मस्तिष्क में ना समा सकेगा अर्थ नहीं समझा जा सकता लेकिन फिर भी गीत तो गाया जा सकता है और वही भक्त का राज है रहस्य अर्थ को समझने की पड़ी किसको है इतना आनंद बरस रहा है इस महोत्सव में जो अर्थ को समझने बैठे हैं कुछ रुग्ण होंगे नाचो नृत्य का अर्थ क्या समझना है अनुभव कर लो और अगर अनुभव ही अर्थ हो जाए तो ठीक लेकिन अनुभव अर्थ नहीं होता जैसा अनुभव बढ़ता है वैसे ही रहस्य और गहन होता जाता है जिस दिन रहस्य इतना अनंत हो जाता है कि तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि मेरा जानना ना कुछ है और रहस्य अनंत है जिस दिन जानना शून्य और रहस्य पूर्ण हो जाता है उसी दिन भक्त की बूंद भगवान के सागर में लीन हो जाती है उसी दिन भक्त भगवान हो जाता है हद बेहद के बाहर यारी वो हद के तो बाहर है ही बेहद के भी बाहर है सीमा के तो बाहर यही असीमा के भी बाहर है संतन को उत्तम ज्ञान और ये जो संतों का उत्तम ज्ञान है इसको इसलिए उत्तम कहा है कि इसमें ज्ञान का कोई बोध नहीं है जहां ज्ञान का बोध है जहां ज्ञान की अकड़ है वहां तो समझना की पांडित्य है और जहां ज्ञान का कोई बोध नहीं है जहां ज्ञान की कोई अकड़ नहीं है जहां ज्ञान का कोई दावा नहीं है, वहां जानना की उत्तम ज्ञान उत्तम ज्ञान का लक्षण यही है कि जानने वाले को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। को गुरुगम ओढ़े चुनरिया निर्गुण चुनरी निर्वाण कोई मिल जाए सदगुरु कोई मिल जाए जिसने चुनड़िया ओढ़ ली हो कोई मिल जाए ऐसा ज्ञानी जिससे अपने अज्ञान का पता हो कोई मिल जाए ऐसा जो मिट चुका हो कोई मिल जाए ऐसी बूंद जो सागर में अपने को खो चुकी हो तो उसके प्रसाद से ही उसकी सामर्थ से ही उसकी अनुकंपा उसके आशीष से ही तुम्हारे सिर पे भी चुनरिया पड़ जाए। यही शिष्यत्व का अर्थ है गुरु ने ओढ़ ली चुनरिया वो जानता है चुनरिया का रंग ढंग, वो तुम्हें भी चुनरिया ओढ़ना सिखा देगा कोई गुरुगम ओढ़े चुनरिया निर्गुण चुनरी निर्वाण